बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित से नंदनंदन बंदेराधिका चरणोदय गोपीजनो सामूतम बिंदव मनोहर के पास वैष्णव्यो नमो नमः नमक वाचा लंगोत यदे परेश भक्तिपदे देवी सत्व नमो नम ना। नारायण नमस्कृतन वनत्तम देवी सरस्वती तथो जो दे संतने कृष्ण कथोपदेश गौरी अभद्रश प्रकाशने छदाक्त गुर्भोक्ति भक्ति सदा तेथास प्रमदाभव बवीष दोथस्पिन तरण्य भीताति हम पुनपालीपूत महापुरुषते वंदे महापुरशते चरनिंदुस्तुशीतराजक्ष धर्मीष्टाज वचसा जदगा गैत महापुरुषते महापुरशते चरनविंद यदपल्लवकमणि छटाया विस्पुरीजीत कि गोपवधु स्वदर्श पूर्ण अनुराग सागर सारूर्ति साराधिकाई कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्यवनेद सियादगदाधर शिव भक्त गौरवभक्तंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे, हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे अजानुंबित भुजौ कन का संकर्तनकमलायताक्षजर जुगध वंदे जग प्रियकुणता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुर्यूप मुक्तिं च मुक्ति मुक्ति दिन भावान सदा नंगातरंगरमणीयजटाकलाप गौरीयूशी तवाम भाग नारायणोप्रियमनंगमदापहारम बरानसपुरपदी भजवीश्वनाथ बागीष वदने लक्ष यृदय संबी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 संसार दुःख जलदौपतित काम क्रादीन क्रम करी कवलिखित दुर्वासनागर निराशय चैतन्य चंदमदेहि पदावल सिलो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाजी ने बताए हैं ईश्वरी छोड़ने का बाद हमारा गति क्या होगा ये छोड़ी छोड़ने का बाद हम कहाँ जाएंगे ये सब विषय अभी चर्चा होना चाहिए ये शरीर छूटने का बाद हमारा गति क्या होगा हम कहाँ जाएंगे ये सब विषय अभी चर्चा होना चाहिए अर्थात शरीर रहते हुए ये सब विषय ध्यान से चिंता करना चाहिए तमाम समस्या का समूहों जो है तमाम समस्या का जो समाहार है इसी का नाम है संसार तमाम समस्या को एक जगह भर धर दो इसका नाम है संसार अनंत काल से बदज जीव का आना जाना ये तो चलता ही है चलते रहते और प्रबदानंद सरस्वती बरा कृपा करके ये श्लोक को लिखे संसार सिन्धु जलधौपति काम है गीता का जो चर्चा का विषय है कैसे इस संसार समुंदर से हम निकल जाएंगे ये चर्चा का विषय है अज्ञान का नाम संसार अज्ञानन आवृत ज्ञानम तेन मुझाती जंतः अज्ञान का नाम ही तो संसार है अज्ञान का कारण संसार है और ऋते ज्ञात न मुक्ति ऋते ज्ञात न मुक्ति संसार दुख ज्लधपति तो सकाम संसार दुख का जल है समंदर है संसार सिंधु जलधो पतितोस् काम आकाम क्रोध लोभ मुह जो है वो सारे जल जंतु है मगड़ माछ आदि खाने आता है निगलने आता है इसी अवस्था में भयभीत होकर और चिल्ला रहे हम कहाँ जाए कहाँ जाए कैसे मेरा उद्धार होगा वास्तविक ये चिंता जिसका अंदर में ना आए वो आदमी कहल, कहलाने का योग्य नहीं है जिसका अंदर में होश ना आए जे हमारा क्या स्थिति होगा हमारा ये दुखों का कारण क्या है कहाँ जाएंगे सॉरी छोड़ने का बाद क्या स्थिति होगा मैं अगर ये होश नहीं है तो आदमी कहलाने का युग्य नहीं है बहुत सुंदर शास्त्र में बहुत सारे बात है ऋते ज्ञानात्मा मुक्ति ज्ञान के बिना कभी मुक्ति होता ही नहीं रीति ज्ञानत और ज्ञान का परिपक्व अवस्था जो है वही भक्ति ज्ञान का एकदम परिपक्व जो अवस्था है इसका नाम ही है भक्ति अभी प्रश्न आता है शिल रूप को सं तो महाराज माना कर दिया ज्ञान के बारे में अन्ना अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम ज्यादा पूरा श्लोक का चर्चा नहीं करेंगे जब करना समय होगा वो करेंगे अन्नाविलाषी तो सुन जो ज्ञान कर्मादि अनावृतम ज्ञान कर्मादि शून्यम नहीं बोला वो ध्यान से शब्दों को सुनना है ज्ञान कर्मादि शून्यम नहीं बोला ज्ञान कर्मादि अनावृतम बड़ा भारी होशियार होना चाहिए इस श्लोक का सुंदर चर्चा होता है कभी कभी कि स्वभा में अभी तो ये समय नहीं ज्ञान कर्मादि अनावृतम का मतलब ये है इधर जो भक्ति अनुकूल जो कर्म है भक्ति अनुकूल जो ज्ञान है वो माना नहीं है वो अगर होता तो चैतन्य चैतन्य तो का जो जो शब्द है सिद्धांत तो बोलिया चित्य ना करो अलौस यहाँ वही थे कृष्ण लागे सुधीर मानस मतलब कृष्ण तत्व भक्त तत्व धाम तत्व नाम तत्व शक्ति तत्व जीव तत्व तमाम ये जो तत्व है इसका बारे में वास्तव ज्ञान चाहिए आचरणमुखी प्रतिष्ठित गुरु वैष्णव का श्री मुखारविंद से जो वाणी पिघल के निकलते हैं उसी वाणी को सुनते हुए श्रवण इंद्रियों के द्वारा अनर्गल सेवा का प्रचिष्ठा बना के रखना ये जो चीज है यही है आपका वास्तव मंगल का रास्ता यदि अगर गुरु वैष्णव में पृथ्वी नहीं पैदा हुआ तो तमाम आपका भजन सारे बेकार है इतना दिन से जो भजन किए हो सब बेकार एक फूटी कोरी कोई कीमत नहीं गुरु वैष्णव में पृथ्वी वृद्धि होगा भगवान में तो पृथ्वी तब होगा तो अन्नाविला शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम ज्ञान कर्मादि सुनम नहीं बोला अनावृतम मतलब इसमें जो हेय अंश है इसमें जो बाज्यो अंश है हेव अंश है इसको छोड़ के नारियल का ऊपर का जो कवर है ढक्कन उसको फेंकना ही है बादाम का ऊपर का जो ढक्कन है उसको हेव अंश उसको फेंक दो इसका अंदर का चीज चाहिए इसलिए ज्ञान का जो बाघ्यवरण है ज्ञान का जो बाघ्यो आवरण है ये जो ये ऊपर ऊपर है और वास्तव ज्ञान जो है इसका अंदर अर्थात भक्ति अनुकूल सिद्धांत तो अनुकूल जो ज्ञान है और कर्म है भगवान का सेवा का अनुकूल ये माना नहीं किया ये तो जरूरी है हार हालत में जरूरी है गीता में कर्म सन्यास बिल्कुल जो कर्म सन्यास है गीता में उठाया बात को लेकिन कर्म सन्यास भगवान काट दिया कर्म छोड़ के तुम्हारा गति नहीं है कहां जाओगे कर्म तो करना ही पड़ेगा कर्म छोड़कर तुम्हारा शरीर का जो क्रियाक्रम है ये भी चलेगा नहीं शरीर का जो क्रियाक्रम क्रियाक्रम आपका है ये भी संभव नहीं होता अर्थात क्रियाकर्म चलते रहेगा कर्म जो है लेकिन भक्ति अनुकूल प्रतिकूल ऐसा विचार है चर्चा होते होते इधर आया था बड़ा जब तक ज्ञान ना हो जाए तत्व ज्ञान तब तक कोई मंगल का रास्ता नहीं खुलता है तत्व ज्ञान हो जाए तो ये जो पूरा तमाम संबंध ज्ञान जो है ये गुरु वैष्णव देते गुरुदेव देते हैं संबंध ज्ञान तमाम हमने बोला भगवान कौन है भगवान का साथ हमारा क्या संबंध है हमारा साथ माया देवी का क्या संबंध है माया भगवान का साथ क्या संबंध है तमाम दुनिया का साथ हमारा का संबंध है सुमभ तमाम ये जोश सेंस ऑफ रिलेशनशिप संबंध ज्ञान जो है भरपूर जब तक संबंध ज्ञान नहीं पैदा होता तब तक सेवा के को लिए कोई प्रचेष्ठा अंदर से आएगा ही नहीं एक उदाहरण दे समझ में आएगा जब ही किसी का साथ किसी का संबंध हो जाता तभी प्रचेषा आता है अंदर से सेवा करने का सारे जो भाव है बिना संबंधगन होता नहीं एक लड़की का शादी होनी थी किसका साथ एक लड़का का साथ बहुत सुंदर नौकरी करता है लेकिन शादी का दस दिन पहले खबर आया कि लड़का का डेथ हो गया कार एक्सीडेंट हुआ डेथ हो गया शादी हुई नहीं इस अवस्था में लड़की का अंदर जो भाव पैदा हो कैसा भाव होगा अगर शादी होने के बाद अगर मौत हो जाता स्वामी का साथ संबंध होने का बाद अगर मर जाता तब क्या होता अब ये दस बारह दिन पहले जो खबर आया शादी तो हुआ नहीं उतना नहीं होगा होगा थोड़ा मन खराब होगा थोड़ा बेचैनी आएगा थोड़ा लेकिन संबंध ज्ञान होने का बाद अगर डेथ हो जाता अर्थात शादी होने का बाद अगर उसका डेथ हो जाता तो क्या गुजरता हो क्या हालत होती इसे संबंध ज्ञान सबसे बड़ा चीज है बिना संबंध ज्ञान तो होता ही नहीं कल ये चार विषय चर्चा हुआ था नियतम कुरु कर्मो तव कर्म याकर्मण शरीर यात्रा भी चौथे न प्रसिद्धे अकर्मण तुम्हारा शरीर यात्रा भी संपन्न होना संभव नहीं तुम्हारा शरीर यात्रा सम्पन्न होना भी संभव नहीं होगा अगर तुम कर्म छोड़ दोगे कर्मों अकर्मो विकर्मों का बारे में पहले चर्चा हुआ था कर्म मतलब वेदों का जो आदेश का अनुसार जो कर्म है और अकर्म मतलब वेदों में जो आदेश दिया गया उसको नहीं करना अकर्म है विकर्म मतलब वेदों का जो आदेश है उसका विपरीत कर्मो करना ये तुम नियत तो कर्म करो क्यों कर्मों बिल्कुल छोड़ के बैठे रहना किसी का लिए संभव नहीं क्योंकि प्रकृति क्रियामाना नहीं प्रकृति तुम्हारा को कर्म कराएगा कर्मों नहीं करने से कर्म करना अच्छा है कर्म शून्यता कर्मों को छोड़ देने जेने अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ क्योंकि कर्मों छोड़ने से तुम्हारा शरीर जाता भी चलेगा लेकिन कैसे कर्म करोगे कर्मों तो बंधन का कारण नहीं हो सकता कर्मों का जो फल उसको जो उसका ऊपर जो आसक्ति है ये बंधन का कारण है इस बारे में चर्चा हुआ बहुत नियत कर्म कौन है नियतम कुरुकर्मो ये जो है नियत कर्म कर्म करने के लिए नियत कर्म क्या चीज है मैंने नियत कर्म क्या चीज है इसका बारे में बोला देखो नित्य कर्म जो है तुम्हारा संध्या बंदन आदि इत्यादि सब नित्य कर्म है और स्वधर्म पालन करने का जो विचार आता है वर्णों और आश्रम का जो विचार भगवान ने बना कर रखे हैं इसका अंदर अर्जुन का क्षत्रिय धर्म पालन करना एक विषय आता है इसलिए न्यूनतम कुरुकर्मों तव कर्मो यायो यो ही अकर्मणा शरीर यात्रा ओपी चौथे नौ प्रसिद्धि अकर्मण शरीर यात्रा भी संभव नहीं अच्छा युद्ध प्रजापालन आदि जो कर्म है क्षत्रियो का लिए ये भी तो कर्म है ये सब कर्म करने का भी विधान है ये क्षत्रियो का लिए अर्जुन का लिए भी अभी बताया गया जोग्यार्थ योग्यर्थम योग्यार्थात इधर लिखा नौ नंबर श्लोक में तीसरा उद्ध्याय योग्यार्थात कर्म नो अन्त्रोक कर्म बंधन तदर्थम कर्मो क्तीयो मुक्त संगो समाचार योग्यों के कारण तुम कर्म करो ये ठीक है लेकिन बिना जो कोई कर्म तुम संपादन करोगे वो तुम्हारा लिए बंधन का कारण है पहले बताया था दूसरा उद्याय में समत्व बुद्धि आश्रय लेके फलाकांक्षा छोड़कर कैसे निष्काम कर्म करने का सारे धीरे धीरे कुछ बताया था अभी काल बताया था भगवान ने भगवान का पास अर्जुन क्वेश्चन किए तुम अभी ये बोल रहे हो कभी वो बोल रहे हो वैमिश्रेणो व्याख्यनो ये वैमिश्रो अर्थात कभी ये बोल रहे कभी ये बोल रहे हो ऐसे मेरा मन भ्रमित हो जाता है तदेकम बदनिश्चितम जेनो श्रेणो श्रेयो हम अपनुआत एक बताओ उस टाइम भगवान ने बताए देखो जोगों का जोग जो मार्ग जो है अंतःकरण शुद्धि होने से मार्ग में चलना संभव है जिसका पूर्व संस्कार अच्छा है वो ठीक है जिसका स्वाभाविक कर्म में रुचि है आकर्षण है उसको बाधा डालो तो अमंगल होगा उसको जोर जबरस्ती ज्ञान मार्ग लिए होगा नहीं उसको कर्मों करने दो कर्म करते करते धक्का मिलेगा धक्का मिलेगा एक्सपीरियंस होगा फिर धीरे धीरे कर्म मार्ग में कर्मों को कर्मार्पण धीरे धीरे ये सब अभ्यास होते होते ज्ञान मार्ग में स्वाभाविक आएगा और इस मार्ग में जो भक्ति प्राप्त करना है इस मार्ग में भी उसी जगह जाना दोनों रास्ता हम अलग से बताया लेकिन रिजल्ट जो है अल्टीमेटली एक ही है इसको थोड़ा सीधा जाना पड़ेगा इसको थोड़ा घुमक थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा समझा मेरा बात थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा लेकिन एक ही तुम ये मत सोचो कि दोनों तुम्हारा अंदर में जो भाव है ये क्यों करेगा क्यों करेगा? ज्ञान के द्वारा ये अगर हो जाए ज्ञानशय के तो हमारा ये युद्ध करने का क्या दरकार है कर्मों में क्यों हमको जोर जबरस्ती लगाते हो तो यहां जो है सुंदर बताए जो ग्यार्थात् कर्मणों नृत्रो लोकवयम कर्म बंधना के कारण तुम कर्म करो तो ये बंधन का कारण नहीं होगा और बिना योगों की काम करने जाओ तो तुम्हारा बंधन की कारण अब बात तो समझे नहीं योग्यार्थात कर्मणो अनुत्रो लोकवयं कर्म बंधना योगो क्या है सीमा शंकराचार्य जी सुंदर व्याख्या किया जग्गोर्व विष्णु योग्यो बोलने से विष्णु को समझो योग्यो पुरुष अर्चन करने का बाद होम करने का बाद कुछ भी करो उसका बाद बोलता है भगवान संतुष्ट हो जाए भगवान संतुष्ट हो जाए भगवान का संतुष्टि के लिए सब है तो यहां जो यज्ञ का बारे में बताया है ये कौन सी योग्य है कौन सी योग्य है इसका एक स्थूल अर्थ है और सूक्ष्म अर्थ है योग्यो का स्वाभाविक ये माने तो ऐसा ही आएगा कि वेदों में बोला हुआ जो योग आदि जो है अश्वमेध आदि सब पूर्व काल में हुआ था अश्वमेध रास्व आदि योग अब ये सब योग आजकल होना संभव ही नहीं वस्तु तो शुद्धि नहीं है आदमी नहीं है जजन जाजन करने का कोई आदमी नहीं है हम लोग सब करने का बाद हाथ जोड़ करके ठाकुर जी को बोलते ओम प्रियताम पुणरिकाक्षम सर्वो योग्य स्वरोहरी तस्म तुष्टे जगत तुष्ट प्रणते जगत यही बोलता है सारे क्रिया क्रियाकर्मो हवन ओम स्वाहा आदि सब करने के बाद सब जानता है सब क्या है उसका अंदर में अगर परफेक्शन है तो जिन्होंने यज्ञों का आयोजन किया जो यज्ञ कराता है उसका चीद भाव का कितना उन्वेष हुआ है बी केयरफुल कोई भी जोग्यो हो योग्य होने का बाद जो योग्य हुआ उसका फाइनल क्या है उद्देश्य क्या है ये समझना चाहिए जुधिष्ठिर महाराज का राष्ट्रीय जोगों का बारे में अगर क्वेश्चन किया जाए कि महाराज जुधिष्ठिर महाराज जी जो रास्य युगो का आयोजन किया वो भी तो भगवान श्री कृष्ण का आदेश के द्वारा किया भगवान श्री कृष्ण ने आदेश किया तभी किया था ना भगवान श्री कृष्ण ने बोला युग करो अब बाहर का आदमी सोचेगा कि जुधिष्ठिर महाराज जैसा है वो उसको क्या दरकार था कोई फलाकांक्षा नहीं है तो कोई थोड़ी ऐसा बड़ा युग करेगा करेगा इंद्र महाराज क्यों योग्य किया क्यों उसका नाम शतक्रतु हुआ एक सौ असमे योग्य किया क्या हमने किया बेकार किया बेकार किया कुछ माल तो चाहिए क्या अक्षय आधिपत्य चाहिए हमारा स्वर्गराज्य में अक्षय आधिपत्य लेकिन वही योग्यो जब पृथ्वी महाराज किया नयानबे योग्य होने का बाद इंद्र एकदम पीछे पड़ गया उन्हें नहीं देंगे बार बार असों को चुरा के ले जा रहा है पाषणी रूप में ये कर रहा है वो कर रहा है जुगो में बाधा अल्लाह रहा बस उसका बाद पृथ्वी महाराज का लड़का उसको एकदम मारने के लिए क्या है? उसको शेष खत्म कर देंगे इंद्रो भागे इंद्रो को एकदम आख बहुत सारे विषय है बहुत सारे फिर भगवान आके पिथु को समझाए और तुम तो मेरा ही हो पिथु महाराज कौन है पिथु महाराज तो भगवान का ही अंश है बोले राजन तुमको चाहिए क्या तुमको तो कुछ चाहिए नहीं तो की बेकार वो न्यानम्ब युग हुआ छोड़ ही दो ना क्या है वो स्वतः कृत नाम की ना है क्या क्या उसका उसका मकसद क्या है क्या लाभ होगा तुम्हारा अंदर में तो भक्ति है ना तो एक सौ योग्य किया छोड़ दो क्या तुम्हारा क्या घाटा जाएगा तो पृथ्वी महाराज मान लिया ठाकुर जी यहां मान लिया ठीक है नयानबे यज्ञो रहे योग्यो वही योग्यो वही विष्णु भगवान का लिए योग्य किया जाता वो जोगो परफेक्ट है बाकी जो जोगो अपना फायदा के लिए किया जाए तो वो बंधन की कारण ही होता है बंधन के कारण नहीं बंधन के कारण होता है संस्कृति जाता नहीं चाहे देवराज इंदू का पद में रहो क्या किसी भी पद में रहो राज चक्रवर्ती होकर रहो लेकिन जुधिष्ठिर महाराज के बारे में आप कोई बोले महाराज ये तो क्यों किया है युग क्या करने का दरकार है राष्ट्रीय युग का फालतू किया जाता है कुछ तो मकसद होगा फल नहीं है जुधिष्ठिर महाराज द्रोपदी जी को कह रहे कह रहे हैं कि देवी हमारा कोई इच्छा ही नहीं योगों का पीछे हमारा कुछ नहीं है क्या है ठाकुर जी ने आदेश किया कृष्ण भगवान हमने किया जुदिशिर महाराज का कोई मकसद नहीं था कुछ लूट लेंगे दुनियादारी का चीज ऐसा कोई मकसद नहीं था ये जुदिषि महाराज के लिए सच्चा है बाकी दुनिया के लिए ठीक नहीं साक्षात राम जी असमे योग्य किए राम जी का क्या दरकार था राम जी का कोई दरकार है और भी औसमित जोगों में उत्तर दिशा ब्राह्मणों को दान कर दिया ये ये सारे दान कर दिया सारे साक्षात भगवान रामचंद्र तो योगों का माने होता है विष्णु उद्देश्यों में किया गया जो हवन आदि बोलते हो ये जोगो समझते हो लेकिन जोगों का एक अर्थ है सूक्ष्म अर्थ तो है भगवान का संतुष्टि के लिए किया जाए युग है जो भी और तमाम दुनिया में जो कर्म कर्मयुग् चल रहा है तमाम दुनिया ये जो पूरा वर्ल्ड में सब काम में लगे हुए है करोड़ों करोड़ों आदमी सब काम में लगे हुए कहा से बड़ा युग चल रहा है फैक्ट्री चल रहा है कहाँ ये चल रहा है वो चल रहा है पारे कर्म युग चल रहा है कर्मयुग्गो मतलब जो भगवान के लिए तो नहीं कर रहे है वो लोग लेकिन ये योग्य चल रहा है ये भी एक किस्म का स्थूल युग इसको कर्म युग नहीं बोला जाएगा हम हमारा कहने का मतलब ही एक योग्य चल रहा है बड़ा ये स्थूल अर्थ है मानव जीवन में एक दूसरे का साथ रिलेशन रख रहा है सारे एक एक आदमी एक एक गोष्ठी एक एक काम में लगा हुआ है सारे एक एक काम में लगा हुआ है है ना और वर्णों और आश्रम का जो व्यवस्था पक्का था तब तो कह नहीं किया शूद्र लोग उनका सेवा है चार, तीन वर्णाश्रम का सेवा करना चारों वर्णों का सेवा करना शुद्ध का मैने शुद्र का भी जो सेवा का निर्णय है मतलब शूद्र का सुबह शूद्र करे उसको लेकर चार ब्राह्मण का क्षत्रियो का वैश्यों का वो तो यही है, है सारे सेवा करना इसका धर्म है वैश्य का धर्म है वाणिज्य आदि करके अर्थनैतिक जो उन्नति देश का साधन करना और क्षत्रियों और का है इस समाज का रक्षा करना समाज संसार को रक्षा करना ये सब सारे है तो अभी जो य है ये को बड़ा मुश्किल ये भारतवर्ष छोड़ के भारतवर्षो कर्म क्षेत्र है भारतवर्ष है भारतवर्ष छोड़ के विदेश किसी देश को कर्म क्षेत्र नहीं बोला गया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये जो बोला कर्म क्षेत्र मतलब वेद विहित जो कर्म का अनुष्ठान परफेक्शन अर्थात परफेक्टली इंडिया में भारत भूमि में संभव है जब भी आजकल विदेशों में हो रहा है लेकिन उधर पक्का संभव नहीं भारत को ही धर्म क्षेत्र कौर्म क्षेत्र बोला गया और एक बात है ये कौर्म का और माने है कि बात जो जो आपका संसार यात्रा जब चलेगा उस समय बहुत किस्म का योग्यो चलते रहता है ऋषि योग्यो पितृयो ऋषि योगो चलता है भूत भूतो सब चलेगा ये अगर नहीं करोगे तो आपका कोई कल्याण नहीं होगा सब छोड़ के अगर भगवान का चरण में भक्ति करने के चले जाओ पूरा संबंध काट के तो कोई प्रत्यवय नहीं होगा देवर्षि भूतात्मनम पितृणम नायम ऋणी चौराजम जब भी कोई है इस दुनिया में ऋण है जो जन्म लियो हो इसका बात आपका ऋषि ऋण है पितृण है भूत ऋण है बहुत सारे ऋण है ये ऋण से कभी छुटकारा आपका नहीं होगा लेकिन जब भगवान का चरण में संपूर्ण रूप में आप आत्मसमर्पण तो कर दो तब ये दुनिया का कोई भी ऋण आपको बंधन का कारण नहीं पैदा करेगा समझा बेरा समझना बहुत मुश्किल है जैसे ऋषि ऋण जो ज्ञान आप लाभ किए हो वो ज्ञान को किसी को बांट देना ये ऋषि ऋण जो ज्ञान हमारा परंपरा के अनुसार हमारा सामने आ रहा है और संसार में हो अगर तयगी जिंदगी में नहीं हो फिर भी वेदों का आज्ञा का अनुसार जो जो आपका सांसारिक परंपरा में आ रहा है आपका सामने ये करना चाहिए वो ज्ञान को ये ज्ञान को बांटना ये ज्ञान को दे देना इसका नाम है आपका ऋषि ऋण आपका समाप्त होगा पितृण कब समाप्त होगा पितृण तब समाप्त हुआ जब पितृ लोगों का लिया आपका तर्पण आदि करोगे तब पितृण समाप्त होगा भूत योग्यो भूत भूतऋण कौआ आदि कुत्ता सबको खाना देना भोजन भोजन करने का पहले जब भोजन में बैठोगे वो भी भोजन हम सात्विक भोजन कह रहे हैं अगर प्रसाद नहीं अभी अभी अगर प्रसाद आप नहीं समझो फिर भी हम सात्विक भोजन समझें कम से कम क्योंकि गीता ओपन टू ऑल सबको ही कर लिए अगर किसी ने प्रसाद नहीं खाता वो आमिष खाएगा तो वो आमिष गो माता को देगा तो होगा नहीं होगा तो सात्विक भोजन एमिश समझ के रखे तो भोजन में पहला टुकड़ा जो है वो गो माता को देना चाहिए नियम है जब भी आप भोजन करो भोजन का पहला हिस्सा दो गो माता को भोजन का अंतिम हिस्सा दो कुत्ता को भोजन करने का बाद जो उच्चिष्ट है वो कुत्ता को नियम है अर्थात हमारा कहने का मतलब है वो आप भूतयोग को जब करोगे कोवा को पंछी को भूत युग करता है ना बृन्दावन भी चलोगे तो ब्रजभूमि देखो किसी जगह जल इकट्ठा करके रख दिया कोई भैंस आया कोई जंतु आया पानी का पिया तो खा लिया उसका काम ही है रोज सुबह आके पानी इकट्ठा करके रख जाए चैटी का जो सूरख है जगह है बासा है उस जगह जाके थोड़ा शक्कर जाके इधर कर देता वो चैटी निकालने के बाद वो शक्कर को खाएगा चीनी ऐसा करके भूत्य होता है निजोग्यो कोई अतिथि आ गया आदि आ गया आपका सामने उसका आप भोजन छोड़ के उसको खिलाना अतिथि नारायण स्वरूप होते हैं ऐसा करके आपको सब पालन करना है क्यों भले आप जो दिन दैनंदिन सांसारिक क्रियाक्रम में लगे हो तमाम जुग चल रहा है उसमें क्या होगा आप प्राणी का ऊपर हिंसा आपको जरूर होगा पंच सूणा कैसे होगा हम प्राणी को तो मारा नहीं इच्छा करके मारा नहीं तो मारेगा कैसे जैसे दाल आदि पिसाई करते हो चक्की पे पिसाई करने का टाइम तो आपको मालूम नहीं है कोई प्राणी पीस के मर मर जाता पानी लाने गया और उसको ऐसा करके नीचे पानी रख दिया पानी लेने का टाइम में कुछ प्राणी मर जाता स्वाभाविक मरता है और झाड़ू लगाओ झाड़ू नाली नाल लगाने का टाइम में आपको ये ख्याल नहीं जाता कहां चेटी है क्या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मर जाता है मरता नहीं चूल्हा जलाने जाओ आजकल का चूल्हा का तो बात चूल्हे में गया चूल्हा का बात तो चूल्हे में गया फिर भी है अगर एक हजार लोगों का भंडारा हो जाए दो हजार पांच हजार दस हजार लोगों का तो आपका ये चलेगा थोड़ी तो बड़ा एकदम चूल्हे चूल्हे में होगा तो चूल्हे जब जलाओगे उसमें कितना कीड़े मकोड़े जल के मर जाता है मरता नहीं अब घर की गृहस्थी में तो चूल्हे का बात तो चूल्हे में गया चूल्हे है ही नहीं गैस आ गया ओवन आ गया क्या सब चीज है गया? आ गया ना अभी लेकिन चूल्हा चलेगा भंडारा में तो बिना चूल्हा तो चलेगा नहीं ये जो जो पद्धति बताया इसके द्वारा आपका दैनन्दिन जीवन जापन करने जाओ बिना इच्छा आपका इच्छा नहीं प्राणी को मारना फिर भी पानी मारे जाते हैं जाने अनजाने कितना पानी मारे जाते हैं इनसे रेहाल प्राप्ति का उपाय है ये जो हमने योग्य बताया ये जो योग्य बताया आपने निजोग भूत योग्यो सब बताया अभी ये अगर डेली आप करोगे सांसारिक गृहस्थ जीवन में हैं? तो आपका लिए कोई समस्या नहीं होगा कट जाएगा उसी को कटाने के लिए पंचसुना को कटाने के लिए आपको ये सब सेवा करना है आपका ऋण है ये जगत में जो पैदा हुए हो पैदा होने का बाद आपका बहुत ऋण है ये ऋण को चुकाने के लिए आपको बहुत कुछ करना है लेकिन जब आप भगवान का सेवा में आत्मसमर्पण तो कर दोगे तब आपको ही ऋण आपका ऊपर नहीं आएगा देवर्षि भूतात्मनीनाम पीतिनम नायम ऋणी चराजनो नारद जी कह रहे जो आगे जो भूतऋण पीति ऋण सब कुछ है ये आपको ऊपर आएगा नहीं क्यों आप योग्य वही विष्णु भगवान जो कृष्ण है भगवान इसका सेवा में आत्मसमर्पण कर दिए हो इसे आपका कोई बंधन का कारण नहीं होगा तो समझ में आया ये श्लोक का अर्थ समझ में आया योग्यार्थात कर्म नृत्तो लोक वयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कंतियों मुक्त संगो समाचारो मुक्त संग होके ये कर्मो तुम करो मुक्त संग होके मुक्त संगो किसको बोला जाता है अनाशक्त होके अर्थात प्रकृति का तीन गुण के द्वारा प्रभावित होकर फलाशक्ति इसको भी छोड़कर अनासक्त तो होकर कर्म करना इसका ही माने हैं बहुत सारे और भी व्याख्या है फिर भी हम यहाँ सीमित रखे क्योंकि टाइम जा रहा है और कहाँ तक होगा वही चिंता है और दस नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो सहो योग्या प्रजा सृष्टा पुरोवाचो पुरोवाचो प्रजापति ही अनो पुरसोविशोध्यमेव वो कामधु अर्थात भगवान कह रहे हैं कि पहले जब प्रजा सृष्टि किया कौन ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी है ना प्रजापत ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी जब सृष्टि किए प्रजा तो सहो यज्ञा प्रजा अर्थात इसका माने ये है जब प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि रचना किए उस समय आदेश कर दिया तुम्हारा क्या कर्तव्य है ब्रह्मा आदेश कर दिया ब्रह्मा का पुत्र मनु मनु ब्रह्मा जी का आदेश पालन किया पालन करने का बाद ब्रमा जी ने बोला तुमके ये करना पड़ेगा और मनु जी भी किया मनु जी का बाद उसका लड़का जो है उनको भी आदेश दिया तुमके ये करना पड़ेगा समझा मेरा बात कहने का मतलब है जब सृष्टि रचना हुआ तो इसके साथ जगो जो है उसका क्या क्रियाक्रम विधान है सबको विधान दिया गया सहोज्ञा सहो यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अने प्रसविष्यमेव इष्टकामधुक प्रसविष्यध ये जो है अर्थात तुम लोग वृद्धि प्राप्त हो भागवत में आता है तीसरा स्कंद में दूसरा स्क में सुंदर प्रसंग आता है वृद्धि भगवान का आदेश के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि को बढ़ाने के लिए व्यवस्था की पहले सृष्टि का ऐसा हालत हुआ था सृष्टि बढ़ ही नहीं रहा है किसी भी हालत से सृष्टि बढ़ता नहीं ब्रह्मा बड़ा चिंतित हो गया अरे सृष्टि तो बढ़ता नहीं सृष्टि बढ़ ही नहीं रहा बहुत कम उसके बाद क्या हुआ ब्रह्मा जी ठाकुर जी की इच्छा के अनुसार ऐसा किया मैथुन धर्म का प्रवर्तन किए शूपा और मणु और ऐसा करके धीरे धीरे मैथुन धर्म का जो प्रवर्तन हुआ तब से एकदम धक्काधाक सृष्टि चल रहा है और कोई माना करे भाई फिर सुनेगा नहीं बड़ा आश्चर्य है विज्ञान भित्ति विषय है ब्रह्मा जी ने बताया तुम लोग ये जो हमने तुमको सृष्टि रचना हुआ तुम्हारा आदेश कर दिया ये सब करो तुम और ऐसा करो कि आपस में हिलमिल एक दूसरे के लिए कर सेवा करो उसके बाद बढ़ते चलो सृष्टि बढ़ाओ समझा मेरा बात और इष्ट कामधुक मतलब इसके द्वारा ही तुम्हारा अविष्टो भोग प्राप्त होगा जैसे कि सृष्टि में आता है देवलोक को भी सृष्टि किया ना भगवान भगवान की इच्छा के अनुसार देवलोक भी सृष्टि हुआ इधर भी सब सृष्टि हुआ सृष्टि का बहुत रहस्य है सतगुण विकार प्राप्त होके क्या हुआ रजगुण विकार प्राप्त हुए क्या हुआ तमगुण विकार प्राप्त हुए क्या हुआ ये सब सब सृष्टि का जो रहस्य है उसमें भागवत में आता है हम वर्णन भी करते हैं अब देवता लोग जो सृष्टि हुआ आप अगर देवता लोगों के साथ लड़ाई लग कर दोगे तो देवता लोग बोलेंगे हम भी तुमको सहायता नहीं करेंगे बोलेगे नहीं देवता लोगों का साथ आप विरोध करोगे तो देवता लोग हम भी सहायता नहीं करेंगे क्योंकि ये जो जगत है इसका एक एक विषय का एक एक इंचार्ज दिया गया पानी का इंचार्ज जो है वरुण देव को दिया गया है वायु का इंचार्ज पवन देव को दिया गया अब तो इंचार्ज कैबिनेट भाग हो गया कैबिनेट है ना जैसे मिनिस्टर लेवल में तुम्हारा ये कैबिनेट ही कैबिनेट है इंद्रो बारिश फारिश देता है देता तो है ठाकुर जी फिर भी बोले इंद्रो ये सब करता है आप अगर इंद्रो को आप अगर देवता लोगों को जगों का भाग नहीं दोगे देवता लोग रूठ जाएंगे लाभ भी नहीं सहायता करेंगे ऐसा करके एक दूसरे का आपस में सब करके आप लोग वृद्धि प्राप्त तो हो धीरे धीरे तो सहो यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाचो प्रजापति ही आने न प्रसविश्व में सृष्टि प्रारंभ सृष्टि का प्रारंभ में प्रजापति यज्ञ का सहित ये योग्य है यज्ञों का सहित प्रजा सृष्टि किया और बोले थे तुम लोग योगों के द्वारा उत्तर वृद्धि प्राप्त हो ये जोग्य जो है ये तुम्हारा अविष्टो सिद्धि करे देवा नो भावयता देवा भावयु व परस्परम श्रीयो हो परम अवापसथ देवता क्या करे तुम्हारा ऊपर तुम्हारा भी ऊपर ध्यान देगा देवता लोग क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए उसका ऊपर सब ध्यान देंगे तुम्हारा भी काम है देवता लोगों का अर्पण करो योग में जो जो, जो, जो है उनका भी जो वो तो होबीर होबीर योगों में जो, जो, जो, जो गोहन करता है वो स्वाहा बोल के जब दे तब तो उसका पास जाएगा तो ये जो है जोगो योगो द्वारा तुम लोग देवता लोगों को घिरता आदि प्रदान करो संवर्धना करो और देवता लोगी भी बिष्टि आदि के द्वारा चंद्रो क्या करता है औषधि वनस्पति इसका समृद्धि कौन करता है चंद्रमा चंद्रमा नहीं आया तो कुछ नहीं होगा सिर्फ सूर्य रहने से होगा नहीं इतना सारे औषधि है जब गांव आदि धान सब सब इसका औषधि को संवर्धना जितना सारे औषधि है लता पता सब औसत सब आयुर्वेदिक सब चंद्रमा क्योंकि उसका पास अमृत है ना बरसा है सिर्फ शिव सूर्योदय तो होगा नहीं तो ऐसा करके देवता लोग बृष्टि आदि द्वारा तुम लोगों को संवर्धना करे बृष्टि दे दिया को सहायता कर दिया तो तुम्हारा अभी जिंदगी चलते रहे फसल फूल फल फूल है और गांव मैदान सब हरा भरा फले फूले रहेगा है ना तो उसके द्वारा तुम भी वर्धित हो जाओगे देवतागन बृष्टि आदि के द्वारा सस्व सारी करेंगे और देवता लोग भी हवीरभजी होता है ऐसा करके मोटा मोटी समझो कि देवानो भावयता ने नावयंतु ब परस्परम भावयंत हो श्रेय हो परम अबाप सरमम अबाप ऐसा करके तुम्हारा श्रेय लाभ होगा अब श्रेय ये जो शब्दों व्यवहार किया गया इसके द्वारा इंगित किया गया भगवान प्रे तुम्हारा उद्देश्य नहीं है तो श्रेयो बोलने का दरका नहीं था श्रेयो इसके द्वारा भगवान इंगित कर दिया इधर कि प्रे का पीछे दौड़ो मत। प्रेय का पीछे दौड़ोगे तो ये तुम्हारा बंधन की कारण किसी भी जाएगा संसार किसलिए कर रहे हो इसका उद्देश्य क्या है ये जो भंडारा आदि हो रहा है इसका कारण क्या है महाराज इसका उद्देश्य क्या है सब का पीछे जो सूक्ष्म उद्देश्य है जो फाइन मोटिव इसको भक्तिवीन ठाकुर जी ने सुंदर करके व्याख्या किया जब श्लोक आएगा हम व्याख्या करेंगे अभी थोड़ा टच करेंगे भक्तिवीनो ठाकुर सुंदर बताया विश्वनाथ चौकवतीवाद का टीका जी टीका का ऊपर आधारित करके भक्ति ठाकुर सुंदर बताते हैं नहीं ज्ञान ही नदृश सदृशम पवित्रम इद्यते ज्ञान का सदृश कुछ नहीं है पवित्र सर्वानकर्मा खीलन पार्थो ज्ञाने परिसमापते सर्व किया कर्म का पीछे सूक्ष्म ज्ञान क्या अल्टीमेट मोटिव इंटीरियर मोटिव क्या है हम भंडारा दे दिया अब पहुपाद और को जानते हैं इसका पीछे कारण है बाकी जो बूका लोग है बोले भंडारा है बहुत खाना मिलेगा आज पचोरी पूरी कचौरी यह सब मिलेगा लेकिन गौड़िया मठ का जो पूर्व जो है गुरुवर्गो वो जानते हैं भंडारा क्यों दिया बोले इसलिए दिया कि ये मठ खोला उसमें जो सारे भंडारा आदि हो रहा है उसका पीछे सूक्ष्म कारण है वो बद्ध जीवों को बुला गया भंडारा खाने आओ जल्दी आना थोड़ा हाँ उसका पीछे कारण है इन लोगों के अंदर में आध्यात्मिक भाप को पैदा कर देना है ना थोड़ा सुकृति हो जाए लेकिन ये बाप ये भाप को बाहरी आदमी समझेगा वो तो बाथाला बाटी लेके आ जाएगा बोले बरा आप बाब, बाबा लोगों में बड़ा भंडारा होगा वो खाएगा भी और लेके भी जाएगा मायापुर में तो ऐसा होता है वो खा रहा है बोले इधर भी दो बोले इधर क्यों तुम खाओ पेट भर क्यों ना इधर भी दो खाएगा भी लेके भी जाएगा परम पूजा माधव गो महाराज ये भी सब संत महात्मा को खिला दिया उसके बाद सब अब झाड़ा भंडारा हो रहा है सब सब उधर का नवदीप का वो घोस लोग आए हैं थाला बाटी सब लेके और उसका जो शिष्य है हम नाम नहीं बोलेंगे वो चिल्ला रहा है एए, खाएगा तो खा ले जाना क्या है नहीं देंगे ऐसा करके चिल्ला रहे और बोले जितना खाना है खा नहीं देंगे आप हम माधव गुस्से है पीछे से देख है माधव गुस्से में पीछे से देख रहा है बरा प्रेम भाव है ये धामवासी है पीछे से आया आके वो ब्रह्मचारी के इधर हाथ दिया ऐसा करके <laughs> तुम प्रसाद पाए हो हा गुरुजी हम पा लिया और पाओगे और पाना है तुमको ना ना गुरु जी पा लिया तो जितना है वो ले जाना चाहते उसको दो ये उन लोगों का है ये धाम उन लोगों का है तुम कहां से आए हो दो जितना तक प्रसाद है दो और लेके क्या करेगा खाएगा है तो किसी को खिलाएगा प्रसाद बढ़ जाएगा अच्छा है जितना दूर दूर देश तक प्रसाद बढ़ जाए तो अच्छा है हमारा जगन्नाथ जी का प्रसाद कहां है? अमेरिका जा रहा है जिसो देश बोला जाता है अमेरिका रूसिया फ्रांस इटाली सब जगह जगन्नाथ जी का मुखार का प्रसाद ये आनंद की बात नहीं है कितना खुशी की बात है कि देखो कहा देश विदेश में भगवान का निर्माण लो प्रसाद आज जा रहा है तो आनंद का बात नहीं है हमारा जगन्नाथ का प्रसाद उसका जवान में जाएगा तो क्या हालत होगा बोलो चिन्मय प्रसाद है मरने का टाइम पे चरणा में तो दे दो भगवान का प्रसाद दे दो जितना भी पखंडी है उसका मंगल होता है तो कितना आनंद की बात है तो ये सब भंडारा जो है जो प्रसाद बांटना आदि सब का पीछे क्या अल्टीमेट मोटिव क्या है सूक्ष्म ये ज्ञानी जो है अर्थात भक्तिमान जो है वास्तव ज्ञानी मतलब सूक्ष्म ज्ञानी नहीं पक्का ज्ञानी अर्थात जो वास्तव भक्तिमान तत्वज्ञानी तो तो तो मतलब भक्तिमान वो समझता है ये हमको लाठी दे रहा है हमको छोड़ के जा रहा है अरे मरने दो ना कहां तक मरेगा बाद में तो कभी हमको छोड़ के जाने का आज नहीं तो काल नहीं तो दस साल बाद तो रोएगा जे महात्मा कितना ऊंचा था उसको छोड़ के आ गया क्या प्राप्ति होना था हमको अब तो होगा नहीं हम देखा गुरुजी को छोड़ के गया कोई कारण नहीं है आके मंदिर का चाबी दे दिया गुरुजी हम जा रहे हैं और बांग्लादेश का लड़का था नाम नहीं बताएंगे गुरुजी जी से ही दिखा लिया था लाल कपड़ हो गया था अब गुरुजी हैरान हो गए क्या हो गया बेटा हमसे कुछ गलती हो गया क्या सिद्ध महात्मा है वो भी है 95 इयर्स ओ इतना परिपक्व उनका भाव है भगवान का नित्य जन है वो पूछ रहा है बेटा हमसे कोई गलती हो गया क्या हमारा कोई दोस्त देख लियो तुम क्यों हम के छोड़ के जा रहे क्या गुनाह किया हमने ना ऐसा नहीं हमको घर जाना है वो किसी जाना है वो तो पूजा बोलेगा नहीं काम जागृत हुआ अपराध किया तो काम जागृत हुआ वो तो जाएगा किसी से भी रोक नहीं पाए वो हाथ छोड़ा के चला गया गुरु जी और क्या करे महात्मा तो? हाथ छोड़ा के चला गया उसका बाद बहुत सारी कहानियां सब सुनने का दरका नहीं तो गुरु वैष्णव का हाथ छुरा के जो जाए उसका मापिक मूर्ख दुनिया में और कोई नहीं है मरना है तो गुरु वैष्णव का सामने मरना है तो जीना है तो गुरु वैष्णव का सामने जीना है गुरु वैष्णव को छोड़ के नरोत्तम ठाकुरे के कितन में पार्थोना प्रेम भोक्ति चंदिका सारे कीर्तन करोगे एक एक दिन में एक एक कीर्तन गोस्त करो सुनाना दिल का जलन जो है शीतल हो जाएगा कितना सुंदर कितना नरोत्तम ठाकुर बोल रहे हैं कि गुरु वैष्णव के बिना जीना उचित नहीं है नरोत्तम ठाकुर कीर्तन में बोल रहा है जीना उचित नहीं गुरु वैष्णव हमको छोड़ दिया तो हमको मरना ही अच्छा है छोड़ दिया मतलब अपना स्नेहो दृष्टि जो है उसको हटा लिया कब हटा लेता है जब अपराध करते करते एकदम ऊपर चढ़े तो क्या करे अपने आप हो जाता है। भागवत में बहुत सुंदर श्लूक है सब सुंदर गुरु वैष्णव भगवान वो किसी को छोड़ना नहीं चाहता लेकिन गुरु वैष्णव को भगवान का जो विचार है उसमें भागवत में आता है जो गुरु वैष्णव का हृदय स्वच्छ दर्पण स्वच्छो दर्पण जैसे स्फोटिक जैसे और दौर्पण जैसे स्फोटिक भी होगा स्फोटिक में भी दिखाई पड़ता है अपना प्रतिबिंब दर्पण ठीक है दर्पण और परफेक्ट व्याख्या होगा दर्पण का सामने आप अगर आप खड़ा हो जाओगे दर्पण के सामने अगर आप खड़ा हो जाओगे आपका जैसा मूर्ति है जैसा भाव है वही तो दिखेगा ना आपको किसी ऐसा गुस्सा आ गया कि किसी को खून करने का इच्छा हुआ मार डालेंगे ऐसा उसी समय आपका सामने अगर एक तो दर्पण को रख दिया जाए आपको मूर्ति देख के घबरा जाएगा हैं ऐसा होता है को हमारा गुरुवर्गो को मजादार ऐसा किया मजा करके एकदम गुस्सा आ गया कुछ नहीं बोल वो जाके क्या क्या आयना को लेके उसका समझ देख अपना मूर्ति देख वो शर्म शर्मिंदा हो गया यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु का साथ भी मजा किया स्वरूप गोसाई स्वरूप गोसाई गंभीरा मंदिर में सुंदर कहानी है <laughs> राय रामानंद जी राधा राधा जी का भाप कहते कहते एकदम तो मशगूल हो गया रस पे डूब गए और चैतन महापो का भाव ऐसा तो राधारानी का भाव लेके आए ऐसा भाव हो गया विगलित भाव तब उसका जब होश में आए तो चैतन महापुर पूछते राय महाशाय राधारानी का भाव उसका बात कैसा हुआ है स्वरूप गो बोले देखोगे राधा रानी का भाव कैसा हुआ और हाँ हाँ देखेंगे तुरंत आयना लेके सामने दर दिया आयना को लेके फेंक दिया छी छी छी छी सन्नासी का सामने क्या दर्पण देना उचित है तुम्हारा भी बुद्धि नहीं है तो क्या करे महाराज राधा रानी का भाव कहां से दिखाए आप ही देख लो क्या राधा रानी का भाव है सचमुच तो राधा रानी का भाव तो उसी ठाकुर जी का अंदर ही है तो कहां से दिखाए ऐसा करके जैसा आप दर्पण के सामने खड़ा हो आपका भाव जैसे प्रतिफलित होता है विश्वास करो ठाकुर जी का सामने बोले गुरु वैष्णव किसी का दुश्मनी नहीं करते तुम जो गुरु वैष्णव का दुश्मनी बना लिया तुम जो गुरु वैष्णव के सामने आओगे तुम्हारा आंखों का दर्पण देख के वो समझ जाएगा उसका हमारा ऊपर गुस्सा हुआ है हमको छोड़ के जाने वाला है। गुरु वैष्णव समझ जाता है उसका हृदय का प्रतिबिंब जो है मन का जो भाव है गुरु वैष्णव का हृदय दर्पण का सदृश हो अंदर प्रतिफलित होता है किसका क्या भाव है को चालागी करने आया है कि वो क्या करने सब समझ जाता है किससे समझता है ऐसा समझता है योगी है ऐसा करके देवता लोग और मानव लोग जो सब भी है ये सब आपस में हिलमिल एक दूसरे का लिए सोचोगे तो आप वृद्धि प्राप्तो संसार समाज संसार का जो क्रियाक्रम आस्ते से वृद्धि प्राप्त तो होते रहेंगे है ना उसका बात कह रहे हैं जो इष्टान इष्टानो भोगानो ही वो देवा दसते योग्य भाविता तो अप्रदायभ्यो जो भूंगते स्तन एव इष्टानु भोगानो ही वो देवादे यज्ञ भावी था तुम्हारा जो युग् चल रहा है इसके द्वारा देवता लोगों का भी नर्सिमेंट हो जाए वो लोग भी कुछ फायदा हो तो क्या करे वो तुम्हारा भी जो चीज चाहिए तो ईर वो तुमको दान देगा आ ले जा ले जा, ले जा। दान देगा ना कांखी तो वस्तु को दे देंगे अब उसी वस्तु को तुम देवता को बिना दिए तुम हड़प करके अपने आप भोग करोगे तो क्या होगा तुमको चोर बोला जाएगा एवं से जैसे कितना सारे औषधि है गेहूं आदि सारे हुआ जौ गेहूं सब हुआ उत्पादन हुआ फसल हो रहा है अनाज हो, हो रहा है हो रहा अब ये देवता लोग तुमको दे रहे अल्टीमेट तो दे दे तो रा तो एक, एक ही कारण है ठाकुर जी फिर भी आप सोचोगे देवता लोग हैं एक मैनेजमेंट है उसका भाग कर दिया तो यही सोचोगे ना वो भाग अगर आप देवता लोगों को बिना दिए आप खा लोगे तो आपका आपको चोर माना जाएगा जो आपको दिया गया सब आ रहा है आपका सामने वो अगर आप देवताओं के बिना दिए आप खाओगे तो आपको चोर माना जाएगा स्त एवसे इष्टानो भोगानो ही वो देवा दस्यंते युग भाविता तो अप्रदायी यो भूंगते स्तें एवस उसको चोर माना जाएगा वो चोर है क्योंकि वो बिना दिए दान किए खा रहा है आज जो लोग योग का अवशेष खाता है उसका सारे पाप खय हो जाता योग्य अवशेष खाओ योग अवशेष खाओ मठ में संकीर्तन योग्य चल रहा है सब योग चल रहा है, है इसके बाद भूख फूक दो उसके बाद जो प्रसाद निकालेगा ओ पाओगे ए ऐसा करके युग्या भजन जगोशिष्टासीन संतो मुचन्ते सर्व किल विश्वी बंजते थे तू अघम पापा जे पचनती आत्मकारणात् जो सिव अपने लिए रसी करता है शिव अपने लिए किसी को देंगे नहीं कोई और बनाया खा लिया आजकल की जमाने में तो और ज्यादा ऐसा हो गया सारे समाज संसार में जो भाव आ गया कि हम और तुम पिता माता शादी दिया लड़का को और बीबी को लेके चला गया शत प्रतिशत में 99 परसेंट नहीं केस है तुम आ और जानते नहीं पूछे बना लिया खाली सब टुकड़ा टुकड़ा संसार होके सब जा रहा है सारे पहले क्या था दादा पिताजी पर बाबा सब एक साथ रहते थे सब भाई सब एक साथ आजकल क्या किया एक भाई दूसरे को छोड़ दे और इसका इनकम कम है हम क्यों नहीं रहे अपना अपना सब सोचता है जब अपना अपना सोचेंगे तो क्या ये सब जो वेदों में कहा गया जो नियम नीति है पालन संभव है संभव है कभी संभव नहीं आजकल तो महाराज ऐसा हो गया पितरी आदि का तर्पण भी बंद कर दिया वो दौर बेकार का, क्या होगा ऐसा ऐसा बोलता है कुत्ता बिल्ली का संसार हो गया स्वामी महाराज बोलते थे इसको उनका प्रतिष्ठा था बोला कैट्स एंड डॉग सोसाइटी कुत्ता बिल्ली का समाज हो गया पूरा बोलते क्या होगा सब करके तर्पण फरफुन बेकार का कहा का झमेला है कौन पिंडी देने जाएगा अरे तेरा भी पिंडी नहीं होगा तू पिंडी नहीं, नहीं देने जा रहा तेरा भी पिंडी नहीं होगा तू मरने के बाद भी तेरा पिंडी कोई नहीं देगा हां जल, जलन तेरा चलते रहेगा मार तू कोई मानेगा नहीं ना पितृ लोगों को जो वार्षिक वार्षिक श्राद्धों का विषय है उस किसलिए है बच्चे तुम्हारा इधर जो बारह घंटा दिन या बारह घंटा रात स्वर्ग में क्या होता है ऐसा एक साल में ये जो छ महीना दिन है छ महीना रात रात तो चला गया और दिन का अंदर में अर्थात पूरा साल में एक दफे तो खाना दो जो तुम्हारा जो वार्षिक वार्षिक जो तुम्हारा वो जो श्राद्ध है आदि ये सब क्या है एक एक बार तुम दे दो उसको तर्पण आदि हो रहा है ना सब ये पानी आदि पूर्वजों को देना ये विधान है ये कोई गप नहीं है बहुत कहानी है ऐसा इसका पीछे बहुत कहानी है एक माता जी है बुढ़िया रानी बुढ़िया माता जी तो उसका बेटिया रानी का शादी हो गई और कोई लड़का नहीं है तमाम जायदाद का संपत्ति है सब हाँ और सारे लिख दिया बेटी रानी का नाम पे और बूढ़ी जीते जी ऐसा तो हालत हो गया कि उसको पानी कौन दे पानी देने का भी आदमी नहीं है मर जाने के बाद कुछ किया ही नहीं उसका तो सपने में आकर बोला मेरा सारे जायदाद तेरे को दे दिया लड़का तो है नहीं तो तू ही कर दे जमात तो है तू ही कर दे हमारा बहुत कष्ट हो रहा है बहुत कष्ट हो रहा है पानी नहीं है पानी पियास लग गया सपने में आया तो सारे व्यवस्था किया पानी आदि थोड़ा दान करने का उसके बाद भोज भंडारा भी दे दिया उसका नाम पे क्योंकि तृप्ति नहीं होता ना आत्मा का तृप्ति नहीं होता तो बाहरी दुनिया में जो आदमी है मच्छ धर्मों का आश्रय करके वो जीवन जापन कर रहा है ये वेदभित्तिक कोई नियम को मानने के लिए तैयार नहीं है तो क्या करे अगर मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम क्या लड़ाई करें क्या करे तमाम ये जो सोसाइटी है सूरो सोसाइटी को नकल करनी विदेशियों को नकल करना शुरू करे अब देखो कैसा सौभाग्यों की बात है विदेश से आकर भारत में इतना कष्ट करके और कितना भी पिटाई खाए मार खाए तू बोले भजन करेंगे नाम करेंगे महाराज बोले पिटाई करे जा भाग से नहीं जाएंगे कितना सौभाग्य की बात है बोलो भाग्य की बात नहीं कहाँ कहां से आ जाता है विदेश में अरे महाराज कितना सौभाग्य की बात है वो लग गया कीर्तन में जैसा भी यह कंठस्थ करता है भावग्राही जनार्दन है तो यज्ञ का जो अवशेष अगर पाओगे तो आपका जो किल्वी जितना सारे पाप आदि है आपका नाश हो जाता ऐसा तो नियम है कि भगवान को देने का बाद पाओ ये तो उत्तम सबसे उत्तम है कि ये छोड़ के तो विधान है ही नहीं भक्ति रास्ता में अगर भगवान का भजन डायरेक्टली ना करो तो ये जो आपका ये जो भूत योग्य है निजोग्य है हैं? सब क्या है इसके द्वारा भी तो घुमा फिरा के भगवान का ही होता है ना किसका होता है तमाम जो है घुमा फिरा के भगवान का पास ही जाएगा लेकिन डायरेक्ट जो पथ है वो भक्ति का पथ जो लोग अपने लिए बनाता है और पा लेता है तो ये है पाप को ग्रहण करते हैं पाप ऐसा एक एक ग्रास लेके पाप को खा रहा है एक एक ग्रासों में पाप ले रहा है। कभी अपने लिए मत खाओ अगर तुम साधु हो बहुत दूर यात्रा किए हो आपका तकदीर में दो रोटी मिला और कुछ नहीं मिला पूरा दिन दो रोटी मंदिर से एक बाबा या दो रोटी बाकी। अब दो रोटी अब खाने बैठो आपका सामने एक भोले बाबा का हम्बा करके आ गया कौन है नंदिया आ गया आपका सामने वो भी इधर कर रहे अब उसके बजे भाग खा लोगे आपका आत्मा का तृप्ति नहीं होगा ठीक है तू आ गया तेरा अंदर भी तो वही है ठाकुर जी ले तू एक ले ले हम एक ले ले रंथीदेव का कहानी आता है भागवत सुनोगे तो आएगा सुंदर रंथीदेव का सामने जो जो एक की मांगने आया है सब दे दिया यहां तक भी बाईस दिन से खाया नहीं कुछ बाईस चौबीस दिन से कुछ खाया नहीं यहाँ तक भी पानी थोड़ा पीने गया हो भी पानी राजन हमको पानी दे दो प्यास है वो ठीक है ले लो अब बिना पानी बिना खाना बाज रह गया ठाकुर जी ऐसा करके हम आपका सेवा करने का योग्य हो जाए क्योंकि रोनतीदेव का भावना है जो हमारा पास रोटी मांगने आया पानी मंगने आया जो कुछ भी तो खाने का सामान तो था एक एक करके सब बट दिया रौंतीदेव का भावना है कि हम पकारांतर तो में घुमा फिराकर ठाकुर जी का ही सेवा के देखने में लगेगा पानी पीने के लिए एक आया एक आदमी लेकिन रंथीदेव चिंता कर रहे तो हमारा हमारा ठाकुर जी रूप पकड़ करके आए हैं ठाकुर जी आए हैं इस रूप पकड़ करके है तो सभी ठाकुर जी तो है सर्वम खलिदम ब्रह्मो इसका माने क्या है सब कोई का अंदर ठाकुर जी है तमाम ब्रह्म तमाम ये जो धूलि पत्थर आदि जो देख रहे जो तमाम चाच सीदारे पेड़ पौधा कुछ भी ऐसा वस्तु नहीं जो बिना ब्रह्म है सब ब्रह्म वस्तु है ब्रह्म भूत न सोचती न कंखति, समो सर्वेश भूतेश मदभक्ति लवते परम ये सब कभी सुनोगे दो तो जो स्वार्थी हैं जो स्वार्थी हैं अपना स्वार्थ के लिए पकाता है बनाता है वो बिना किसी को दिए खा लेता है मत करो किसी अच्छा वस्तु है और कुछ भी है तुम्हारा सामने किसी ने दिया तुरंत देख लो सामने कोई है अगर है उसको बुलाओ तुम भी फालो हम जब हिमालय का चट्टी में इधर उधर बहुत गया था एक दफे कहानी हुआ हम लोग चले गए गोमुख जाएंगे और गंगोत्री में रुके हैं रात को पहाड़ी चट्टी है उधर एक व्यक्ति ने थोड़ा आश्रय दिया लकड़ी का बना हुआ एक जगह में वो वो क्या करे वहाँ रुक गया और खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है कि पहुंचे ऐसा टाइम पे कहां जाए खाने अब रात को किसी संतों का झुंडू है एक झुंडू है वो रोटी बनाया और चिमटा चिमटा बजा के गान कर रहे हैं राम जी का सुंदर सिया राम सिया राम सिया राम गान कर रहे और फिर जब रोटी बन गया भोग लगा दिया फिर उसका बाद वो बाबा चिल्ला रहे कोई संत महात्मा है क्यों भूखा है तो आ जाओ पहले कोई भी भूखा है तो आ जाओ पहले रोटी तैयार है और आप, आप इतना सुंदर आज भी हमारा कानों में गूंज रहा है बाबा का कहना कितना प्रीति का साथ कोई संत महात्मा अगर भूखा है तो कीपा करके आ जाओ ऐसा कर चिल्ला हम सुन रहे हैं पर बार्पा कितना आनंद आ कितना ऊंचा हृदय है देखो और अपना प्रसाद अगर ले लिया घर बंद कर लिया खा लिया और तुम खाओ मरो चूल्हे में जाए वो सब चिंता हम नहीं जानते हमारा मिल गया हो गया <laughs> तो ये भी एक चिंता है और वो भी एक चिंता है हम तो साधु कब बनेंगे ये तो ठाकुर जी के सामने हम हंसते हैं कब हम साधु बनेंगे कम से कम ये विचार हमारा अंदर में आ जाएगा तो भी ठाकुर जी का सलामत है कम से कम ये विचार आ जाएगा ये भी, है, ये भी, ये भी अपना है यह भी अपना यह भी अपना अपना प्राण ये भी अगर आ जाए तो हम सोचेंगे ठाकुर जी किसी ना किसी जन्म में तुमको प्राप्त हो जाएंगे हम अब कम से कम तो यह विचार आ गया कि किसी चीज को हड़प नहीं करना चाहिए बहुत शांत महात्मा हम देखे हैं अपना अलमारी में ताला भी नहीं लगाते ये आपका ये जो कुंभ माला हुआ ना कुंभ माला भी एक सीधा साधा साधु साधु महात्मा है रामानंदी का बड़ा सुंदर साधु है वास्तव साधु सिद्धांत तो ज्ञान कैसा है थोड़ा बहुत गड़बड़ी होता है तो जो भी है वो साधु को जुमा देगा पूरा संतों का झुंडू आएगा खाना खिलाना पिलाना सब तुम्हारा हाथ में सब पैसा आएगा पैसा खर्च करना क्या आएगा सब पर जो आज्ञा महाराज आपका आज्ञा गुरु जी का आज्ञा है अब लेके बैठ गया और कहा से महाराज एक लाख डेढ़ लाख रुपया कौन उठा के लेके गया क्योंकि वो साधु तो चाबी से भी नहीं लगाते कौन राम जी का संपत्ति है और लेके गया जब लेके गया अरे भंडारा होगा ये होगा और चिंता गिर गया वो, कि वो उसका ज्यादा चिंता नहीं है वो उस, उससे ज्यादा चिंता हुआ जो लोग उसको जुमा दिया वो गाली दे रहा है कोई तुम्हारा कोई ये नहीं है तुम रखा लाओ कैसे होगा कहा जाएगा इतना आदमी पधारे वो तो थर थर का होगा जी तुम्हारा ही है शरण में आया क्या करें हम आ तुरंत महाराज कहां से एक, एक पंजाब का आदमी आया ए, कितना लाखों का सामान लेके भरपूरे ताल तेल डाल सब आगे गोडाउन भर दिए बोले हमको खबर है हमारा इधर ही क्यों आए हो बोले हमारा खबर मिला कि ये जो है ये जो टेंट है इसमें ज्यादा साधु का सेवा हो रहा है हम वहीं आने वाला था जहां साधु का ज्यादा सेवा हो रहा है तो राम जी का प्रेरणा से हम आ गया तो वो भी ठाकुर राम जी का हनुमान जी का चरण मिलेगा तुम्हारा खेल कैसा है और गौरकिशोर बाबा जी महाराज भी ऐसा बोलते थे किसी व्यक्ति ने इतना फल फूल दे के गया मुंशीदास बाबा जी महाराजा सही क्यू आर नहीं लगाते थे, थे कोई गौ माता आके कुटिया के अंदर में अपना मुंह को अंदर कर दिया देखो उधर बड़ा बड़ा फल है केला आदि सब खाना शुरू कर दिया अब मुंशीदास बाबाजी मा माला कर रहे और देख रहे खा रहे खा खूब खा खूब खा किसका खाना कौन खा रहा है खा खूब और मुंशीदत्त बाबा जी महाराज बंगाल भाषा ढाका ढाका में एक, एक किस्म का बंगाल होता है बंगाल भाषा बहुत मजादार भाषा एक चोरा एक चौराये न खा खा खूब खा कैठा दैठा न ढाका भाषा बहुत सुंदर तो ये बोलना आसान है ये अनुभव करना बहुत कठिन है बहुत कठिन जो भी है आज का चर्चा यहाँ तक रहे जो चर्चा हो रहा है जरा साहब भी आपका कानों में जाएगा ठाकुर जी का कसम गुरु जी का कसम आप अगर वास्तव सुन रहे हो फल आपको जरूर मिलेगा अगर नहीं सुन रहे हो तो उसका लिए मैजुमाने